अब 21 ऋचा वाले 16वें सूक्त का प्रारंभ है उसके प्रथम मंत्र में इंद्र पद वाच्य राज विषय को कहते हैं भावार्थ हे मनुष्यों जो राजा हम लोगों के बल को बढ़ावे और नीति से प्रजाओं का पालन करे और जिस राजा के पुरुष भी धार्मिक और प्रजा के पालन में प्रिय हों और हम लोगों को प्रेम से संयुक्त करें उसके लिए हम लोग ऐश्वर्य की वृद्धि करें फिर राज विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ हे राजन जो बुद्धिमान सबसे विद्याओं की कामना करते हुए उपदेशक हो उनकी निरंतर रक्षा करो अब विद्वानों के विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जो जन विद्या और पुरुषार्थ को बढ़ाते हैं वे सात प्रकार के कारीगरों को करके सब कार्यों को सिद्ध करा काम सिद्ध कर सके भावार्थ नित्य नीति और वीरता से अच्छे प्रकार बढ़े हुए राजकर्म में राजा और प्रजाओं में सब ओर से सुख प्रतिदिन सूर्य प्रकाश के समान बढ़ता है भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जो मनुष्य सबसे जगदीश्वर का बड़प्पन अधिक जानते हैं वे इस जगत में प्रतिष्ठा को प्राप्त होते हैं फिर राज विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमावाचक लुक्तोपमा अलंकार है सूर्य जैसे मेघ का वैसे दुष्टों के निवारण करने वाले वा गोपाल लोक जैसे व्रज अर्थात गौओं के बाड़े से गौओं को वैसे अन्याय से पृथक करने वाले जिस पुरुष के मित्र होवें वह मनुष्य राजा होने के योग्य है भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुक्तोपमा अलंकार है जो लोग सूर्य के सदृश प्रजाओं को सुख देते हैं वे ही राजकर्मों में प्रेरणा करने योग्य होते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है हे राजन जो शुद्ध नीति वाले मनुष्य प्रसिद्ध होवें उनकी रक्षा करके न्याय से प्रजाओं का पालन करो भावार्थ हे राजन आप कपटी मूर्ख और दुष्ट स्वभाव वाले मनुष्यों का नाश करके और धार्मिक विद्वानों का सत्कार करके प्रशंसित हुए हम लोगों के राजा होइए अब राज विषय संबंधी प्रजा विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ हे पुरुष आप निंदित स्त्री का त्याग करके समान रूप वाली और दोषों के नाश करने वाली को प्राप्त होओ और दोनों मिलकर प्रीति से अपने गृह में रहो फिर राज विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं भावार्थ जो लोग निंदित कर्म और निंदित जन के संग का त्याग करके सत्य न्याय से प्रजाओं का पालन करते हुए पुरुषार्थ करें वे सब प्रकार से शोभित होएं भावार्थ हे राजन आप वज्र आदि शस्त्रों से दुष्ट चोरों का नाश करके सूर्य के सदृश प्रतापी होइए भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है राजा आदि राज पुरुशों को चाहिए कि सेना में हजारों वीरों को रखके और नम्रता से दधा वस्था जैसे रूप और बलों को हरती है वैसे ही शत्रों के बल को धीरे-धीरे नष्ट कर शुद्ध नीति का प्रचार करो अब राज विषय में सेना योग्य पुरुषों के रखने और उनके फल को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है हे राजन जो लोग दीर्घ ब्रह्मचर्य से सूर्य के समान तेजस्वी रूपवान और वेगवान बलष्ट सिंह के सदृश पराक्रमी धनुर्वेद के जानने वाले जन हो उनकी सेना से शत्रुओं को जीतकर सब स्थानों में उत्तम कीर्ति से विदित होइए अब राज विषय में सेना और अमात्य आदिकों की योग्यता के विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जो धन की कामना वाले होवे वे शरीर और आत्मा के बल को बढ़ा के युद्ध की विद्या और सामग्री पूर्ण करें अब राजा और प्रजाजनों की एक सम्मति होने के विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ जो राजा और प्रजाजन एक सम्मति करके उत्तम गुण कर्म और स्वभाव से युक्त राजा का स्वीकार करें तो पूर्ण सुख प्राप्त हो अब युद्ध की प्रवृत्ति में विजेता विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ हे शूर वीरों जब बहुत शस्त्रों के संताप युक्त युद्ध प्रवृत्त होवे तब अपने और अपने संबंधियों के शरीरों की रक्षा करने और शत्रुओं के नाश करने से विजयी होइए अब कैसे को राजा करें इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ हे मनुष्यों जो सबका स्वामी और वीर पुरुष युद्ध में चतुर उपदेश देने वाले और बुद्धिमानों का रक्षक होवे उसी को राजा करो अब राज जन के लिए करने योग्य विशय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जो लोग धार्मिक शरीर और आत्मा के बन से युक्त सत्त की कामना करते हुए अपने राज में वे धन युक्त पुरुषों के साथ दृढ़ मेल कर और शत्रुओं को जीत के राज्य की प्रशंसा करते हैं वे सूर्य के सदृश कीर्ति युक्त और धनी होकर सब काल में आनंदित होते हैं फिर मंत्री आदि कर्मचारियों के विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जैसे शिल्पी जन विद्या के साथ पदार्थों के संयोग से विमान आदि की रचना करके धनवान होकर मित्रों का सत्कार करते हैं वैसे ही राजा से सत्कार किए गए हम लोग राजा से ऐश्वर्य के वृद्धि करके सब राजा आदिकों का सत्कार करें भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जो मनुष्य परीक्षा करने वाला सब जगह प्रशंसित और नदी के सदृश प्रजाओं को तृप्त करता अश्व समान सुखपूर्वक दूसरे स्थान को पहुंचाने वाला होवे उसको सर्वभा wish करके नौकरों के सहित हम उसकी आज्ञा के अनुकूल व्यवहार करके सब लोग निरंतर सुखी होवें इस सुक्त में इंद्र राजा मंत्री और विद्वान के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 16वां सूक्त और 20वां वर्ग समाप्त हुआ अब 21 ऋचा वाले 17वें सूक्त का आरंभ है उसके प्रथम मंत्र से इंद्र पद वाच्य राज गुणों का वर्णन करते हैं भावार्थ हे राज संबंधी जनों जैसे बड़ा सूर्य वृष्ट से नदियों को पूर्ण करता है वैसे धन और ऐश्वर्य से राज्य को शोभित करो राजा की आज्ञा के अनुकूल व्यवहार करके बड़े राज्य को संपादन करो भावार्थ हे राजन आप परमेश्वर के सदृश पक्षपात का त्याग करके मनुष्यों में पिता के सदृश व्यवहार करो और जैसे जगदीश्वर के भय से संपूर्ण जगत व्यवस्थित रहता है वैसे ही आपके दंड के भय से सब जगत भोग के लिए कल्पित हो और सूर्य जैसे मेघ की बाधा करता और जलवृष्टि से जगत को आनंदित करता है वैसे ही शत्रुओं को बाधित करके सज्जनों को आनंद दीजिए भावार्थ इस मंत्र में वाचक् उपमा अलंकार है जो लोग सूर्य के सदृश न्याय से प्रकाश बल से प्रसिद्ध दुष्टों के नाशकारक और श्रेष्ठ पुरुषों के लिए आनंददायक होते हैं वे ही प्रकट यश वाले होकर संसार में और परलोक अर्थात दूसरे जन्म में अखंड आनंद वाले होते हैं अब राज संतान विचार को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा वाचक रूपक उपमा अलंकार है हे राजन जैसे श्रेष्ठ लोग अति उत्तम राजा को प्राप्त होकर और न्याय का प्रचार करके यश वाले होते हैं इसी प्रकार यदि आप धर्म युक्त ब्रह्मचर्य से पुत्रेष्ट कर्म की रीति से अपनी प्रिया में पुत्र उत्पन्न करें तो वह भी प्रसिद्ध यश वाला होवे फिर राज विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावारथ वही राजा हो सकता है जो एक भी बहुत शत्रुओं को जीत सकता है और वही विजयी होता है जो श्रेष्ठ पुरुषों के संग और उपदेश को प्राप्त होकर धर्म युक्त न्याय निरंतर करता है फिर भूपति विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ जो राजा जैसे अपने निमित्त प्रिय की इच्छा करे वैसे ही प्रजाओं के लिए सुख देवे उसी के उत्तम सभासद और अत्यंत ऐश्वर्य बढ़े अब राजा के प्रति प्रजा पालन प्रकार को अगले मंत्रों में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है हे मनुष्यों जो पुरुष प्रथम से ब्रह्मचर्य विद्या विनय और सुशीलता से सब में उत्तम होता है और जो राज्य पालन और युद्ध करने को जानता है उसी को राजा करके सुखी होओ